थोड़ा सोचो तुम एक नदी के तट पर बैठे हो एक चट्टान पर बैठे हो सामने नदी की धार बह रही पास में ही रेत का ढेर लगा है। तुम अगर पानी पर अपने हस्ताक्षर करो तो तुम कर भी नहीं पाओगे कि वो मिट जाएंगे तो तुम पानी पर हस्ताक्षर नहीं करोगे या कि करोगे क्योंकि तुम देखते हो कि कर भी नहीं पाते मिट जाते पानी का स्वभाव ऐसा

यहां बनाने की मिट गया नहीं तुमने हस्ताक्षर कर भी दिए पानी पर तो टिकेंगे नहीं तो तुम पानी पर नहीं करोगे रेत पर लिखोगे रेत पर लिखोगे तो पानी से ज्यादा टिकते मगर हवा का एक झोंका आया और मिट जाती नहीं तुम रेत पर भी लिखने में कुछ मजा ना लोगे तुम चट्टान पर करोगे तुम चट्टान पर खोदोगे नाम लेकिन चट्टान भी मिट जाती थोड़ी देर अबेर

समझो कि पानी बहुत जल्दी बिखर जाता रेत थोड़ी देर से चट्टान और थोड़ी देर से जो रेत है वो कभी चट्टान थी ख्याल रखना और जो चट्टान है वो कभी रेत हो जाएगी और मजा ये है कि चट्टान को जिसने रेत बना दिया वो पानी जो पानी से हार गई वो पानी से मजबूत कैसे होगी पानी पर दस्त करने में घबराते हो

चट्टान पर दस्तक कर रहे हो और तुम्हें तो पता नहीं कि पानी चट्टान को तोड़ देता है इस जीवन में हम जो भी कर गुजरने की आकांक्षाएं लिए बैठे वे सब पानी पर हस्ताक्षर जैसी चट्टान पर भी हस्ताक्षर करो तो वे भी चले जाते हैं वे भी बसते नहीं कितने लोग इस जमीन पर हुए कितने लोग नहीं हुए इस जमीन पर

वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम दस आदमियों की लाशें गड़ी ये पूरी जमीन मरघट है इतने लोग पैदा हुए जहां आज नगर हैं कभी मरघट थे जहां आज मरघट हैं कभी नगर थे कई दफे बदली हो चुकी ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई इसमें न मालूम कि तुम लोग पैदा हुए खो गए उनका तुम्हें नाम पता ठिकाना पता

कौन थे क्या थे तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे क्या छूट गया है तुम भी ऐसे ही खो जाओगे जैसे वे खो गए

और फिर यह भी सोचो कि किसी का नाम भी छूट गया समझो कि सिकंदर का नाम छूट गया तो सार क्या है नाम में सार क्या है नाम छूट भी जाए तो क्या सार है क्या फायदा सिकंदर को इस नाम के छूट जाने से कौन सा आनंद सिकंदर को सिकंदर ना बचा और नाम बच भी गया तो क्या करोगे जब स्वयं ही ना बचे तो स्वयं की तस्वीरें अगर टंगी भी रह गई तो उनका मूल्य क्या है किसको मूल्य है किसको प्रयोजन

बुद्ध कहते हैं अगर ध्यान में वस्तुतः गहरे उतरना हो तो पहली बात प्रगाढ़ कर लेना यह पहला भाव तुम्हारी हवा बन जाए सबवे संखारा अनिच्छाति सब संसार अनित्य है सब बेसर्त निरपवाद क्षण है अभी है अभी चला जाएगा तो इसमें पकड़ने योग कुछ भी नहीं

साक्षी बन के भीतर बैठना संसार में पकड़ने योग कुछ नहीं है आंख बंद जब करोगे तो विचारों का संसार दिखाई पड़ेगा इसमें तो पकड़ने योग कुछ हो भी कैसे सकता है आए बुरे विचार जाएं बुरे विचार आए भले विचार जाएं भले विचार आने देना जाने देना तुम परेशान ही मत होना तुम चिंता ही मत लेना तब तुम चकित होके पाओगे ये जो अनित्य भावना है

के आधार पर ध्यान की जड़ें मजबूत हो जाती ध्यान पैदा होता है अनित्य की धारणा में इसलिए सारे ज्ञानियों ने संसार अनित्य है इस पर बहुत जोर दिया है और बुद्ध का जोर तो अतिश्ध ने तो जोर पूरे अंतिम तर्क तक पहुंचा दिया बुद्ध ने यही नहीं कहा कि संसार अनित्य बुद्ध ने कहा तुम भी अनित्य हो क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा संसार अनित्य लेकिन तुमसे कहा लेकिन तुम तुम बचोगे

आत्मा बचेगी बुद्ध ने कहा यहां कुछ भी नहीं बचेगा ना ये बाहर का बचेगा ना कुछ भीतर का बचेगा यहां कुछ बचता ही नहीं इसको समझने की कोशिश करना यहां बचना होता ही नहीं यहां बहाव ही बहाव यहां सब बहरा है तुम भी बह रहे संसार भी बहरा है। इस बहाव के बीच ठहरने की कोई जगह ही नहीं कोई शरण स्थल नहीं इस बात की प्रज्ञा

सब्वे संखारा यदा य पगनाती इस बात का तुम्हें दर्शन हो जाए इसका बोध हो जाए तो ध्यान लगेगा तब सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त हो जाता है यही विशुद्धि का मार्ग है अत निबिदी दुखे इस मग्गो विशु बुद्ध कहते यह है विशुद्धि का मार्ग ध्यान यानी विशुद्धि

विसुधिया, पहला पहला इस मग्गो विशुद्धिया पहला सूत्र पहला चरण इस विशुद्ध होने के मार्ग का कि सब संसार अनित्य है दूसरा सूत्र सवे संखारा दुखाती यह संस्कार दुख रूप है यह सारा संसार दुख रूप है इसमें अगर जरा सी भी आशा रखी कि शायद कहीं थोड़ा बहुत सुख छिपा हो तो उतनी आशा के सहारे ही ध्यान अटक जाएगा

तुमने अगर सोचा कि ये विचार आए हैं इनमें से एकांत को चुन लूं, जो अच्छा है शुभ है सहयोगी है कल्याणकारी है शायद इससे लाभ होगा बाकी को छोड़ दूं, नियानबे छोड़ दूं, एक को पकड़ लूं, तो बुद्ध कहते हैं एक के पीछे बाकी निन्यानबे कतार बांध के खड़े हो जाएंगे वो एक भीतर आया कि बाकी भीतर भी आ जाएंगे तुमने द्वार एक के लिए खोला कि सब भीतर आ जाएंगे द्वार बंद करना हो तो पूरा ही बंद कर देना

इसमें जरा भी पक्षपात मत करना अगर तुमको ऐसा लगा कि थोड़ा सा सुख मिल जाए शायद तो फिर तुम अटके रहोगे नहीं सुख यहां है ही नहीं बुद्ध का इस पर जोर बड़ा प्रगाढ़ है। प्रगाढ़ा दुखा थी ये सारा संसार दुख रूप है ये सारा संसार

बस दुख ही दुख है यहां सुख की एक किरण भी नहीं है यहां कोई आशा ना रखो जिस दिन सारी आशा निराशा हो जाती उसी दिन ध्यान काम अंकुर लगता है ध्यान काम अंकुर नहीं फूट रहा क्योंकि तुम्हारी आशाएं ध्यान के बीच पर पत्थर की तरह बैठी सब संसार दुख है

यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सभी दुखों, दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है बड़ी अजीब बात बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है कि सब दुख है उसी दिन दुख से छुटकारा होने लगता है क्यों दुख के बांधने की तरकीब यही है कि दुख जब आता है तो पहले तो यही बताता है कि मैं सुख हूं तुम सुख को पकड़ते हो दुख को तो कोई पकड़ते ही कहां

तुम सुख को पकड़ते हो दुख पकड़ में आ जाता है ये दूसरी बात है मगर तुम गए थे फूल पकड़ने कांटे चुभ गए ये दूसरी बात हर कांटा फूल का धोखा देता है हर कांटे ने विज्ञापन कर रखा है कि मैं फूल हर कांटे ने प्रचार कर रखा है कि मैं फूल आओ मेरे पास देखो कितना सुंदर और दूर से सभी कांटे फूल जैसे मालूम होते जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे मुश्किल होती

जब बिल्कुल पास आ जाते हो जबकि हटने का उपाय भी नहीं रह जाता तब कांटा छाती में चुभ जाता है लेकिन तब बहुत देर हो गई होती और तो आदमी की मूर्ता ऐसी है कि एक कांटा चुभ जाता तो वो कहता है एक कांटे ने धोखा दिया सभी फूल थोड़े झूठ होंगे ये कांटा झूठ निकला कहीं और तलाशेंगे फिर और दूसरे कांटों के भ्रम में पड़ता है ऐसे भ्रम चलते ही जाते ये मृग मरीची अंत ही नहीं आती

इसकी कोई सीमा ही नहीं है आदमी अनुभव से कुछ सीखता ही नहीं बुद्ध कहते हैं ये सारा संसार दुख है ऐसा जान लेने से ही दुख से छुटकारा हो जाता है। जहां जहां सुख हो जान लेना वहां वहां दुख होगा जहां जहां सुख दिखाई पड़े बहुत गौर से आंख गड़ा के देखना वहां तुम दुख को छिपा हुआ प्रतीक्षा करते पाओगे

यही विशुद्धि का मार्ग है अथ निबदंती दुखे ऐस मग्ग्गो विशुद्धिया और तीसरा सूत्र सभ्य धम्मा अनि सभ्य धम्मा अनताती यदा पघ्नाय पश्चि अथ निबदंती दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया सब धर्म पंच स्कंध अनात्म है यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है

तब सब दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है यही विशुद्धि का मार्ग ये बुद्ध की अनूठी बात है इस बात को बुद्ध ने मनुष्य जाति को पहली दफा कहा उनके पहले बुद्ध पुरुष हुए लेकिन किसी ने यह बात इस तरह नहीं कही थी ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है बुद्ध कहते हैं ना तो पदार्थों में कोई आत्मा है न तुम में कोई आत्मा है आत्मा का मतलब होता है कोई शाश्वत स्थिर तत्व कहीं भी नहीं

शाश्वत है सब सब अथिर है ना तो पदार्थ में कोई चीज स्थिर है और ना तुम में कोई चीज स्थिर है इस अथिरता को परिपूर्ण रूप से देख लेने का नाम है अनात्म को समझ लेना आत्मा कहीं भी नहीं अगर यह दिखाई पड़ने लगे कि आत्मा कहीं भी नहीं है सभी कुछ स्कंध मात्र हैं जोड़ मात्र हैं

तो मनुष्य दुख से पार हो जाता और ये तीन सूत्र विशुद्धि के सूत्र अनित्य है सब सब दुख से भरा है और कहीं भी कोई आत्मा नहीं जरा सोचो अगर ये तीन सूत्र तुम्हारे ख्याल में आ जाएं तो फिर क्या बाधा रह जाएगी ध्यान में और अगर बाधा आती हो तो समझ लेना कि इन तीन सूत्रों में कहीं कोई कमी रह गई

तो पहले ये तीन भावनाएं फिर ध्यान अनूठा प्रयोग है ये और जितने लोग बुद्ध के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हुए उतने लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए न कृष्ण के द्वारा न महावीर के द्वारा न क्राइस्ट के द्वारा न मोहम्मद के द्वारा न जरथुस के द्वारा न लाउसु के द्वारा

इतने लोग कभी भी किसी और व्यक्ति के द्वारा ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए जितने लोग बुद्ध के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हुए ऐसा लगता है कि बुद्ध ने ठीक चाबी पर हाथ रख दिया मगर ये तीन भावनाएं कठिन संभालते संभालते संभलती आते आते आती एकदम से नहीं आ जाती बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट

नया भिक्षु आता उसे भेद देते मरकट तीन महीने मरकट पे बैठ के ध्यान कर लाशें आती मुर्दे लाए जाते जलाए जाते हड्डियां पड़ी हैं खोपड़ियां पड़ी हैं जो कल तक जिंदा था वो आज राख होके पड़ा है भिक्षु बैठा है और ये तीन धारणाएं कर रहा है सभ्य संखारा अनिच्छा थी सभ्य संखारा दुखा

सब धम्मा अन्यता ये तीन भावनाएं कर रहा है बैठा बैठा जब किसी की लाश चल रही तब तो वो ये भावना कर रहा है यहां सब अनित यहां सब दुखपूर्ण है यहां कहीं कोई आत्मा नहीं यहां कहीं कोई आत्मा नहीं इस अर्थ यहां कहीं कोई शरण लेने योग्य स्थल नहीं यहां सभी व्यर्थ है इस सारी व्यर्थता के पार चले जाना है इस सारी व्यर्थता के ऊपर साक्षी हो जाना बैठा है

रोज मुर्दे आते सुबह सांझ जलते ही रहते मरघट पे कोई ना कोई जलता ही रहता मुर्दों को जलते देखते देखते देखते ऐसा भी दिखाई पड़ने लगता कि एक ना एक दिन मैं भी जलूंगा ऐसे ही जलूंगा क्या पकड़ू किस लिए पकड़ू इस शरीर की ये गति हो जाने वाली है

इसको अपने प्रिजन जिनको मैं कहता हूं वे ही कंधे पर रख के ले आएंगे और आग में समर्पित कर जाएंगे पीछे कोई बैठेगा भी नहीं कि क्या होता होगा मेरे प्राण प्यारे का भिक्षु बैठा देखता आग बुझ जाती जानवर आ जाते बच्चे कुछ अंगों को तोड़ लेते गर्दन ले भागते हाथ ले भागते ऐसा मेरा भी होगा

ऐसा हो नहीं वाला है जिनको हम प्री कहते हैं उनका संग साथ भी तब तक है जब तक जीवन इधर जीवन गया वहां सब प्रेम मैत्री सब संबंध गए जिन्होंने बड़ी सांस संभाल की थी देह की वही उसे अर्थी पर रख गए बैठे भी नहीं थोड़ी देर रुके भी नहीं थोड़ी देर दुनिया में और हजार काम है

तुम देखते ना कोई आदमी मर जाता कितने जल्दी अर्थी बांधी जाती घर के लोग रोने धोने में लग जाते हैं पास पड़ोस के लोग जल्दी से अर्थी बांधने लगते हैं सात तो देना ही चाहिए उठी अर्थी चली अर्थी दो चार दिन में रोना धोना पीटना सब बंद हो जाता संसार अपनी जगह चलने लगता ऐसा भिक्षु बैठा देखता रहता ध्यान करता रहता और बुद्ध ने कहा था स्मरण करते रहना सभ्य शंखारा अनिच्छा

सब्बे वे संखारा दुखा थी सब वे धम् सोचते रहना यही कुछ स्थिर नहीं कुछ ठहरा हुआ नहीं कहीं कोई आत्मा नहीं कहीं कोई सुख नहीं ये सब स्वप्नबत है और स्वप्न भी दुख स्वप्न है ऐसा तीन महीने छह महीने नौ महीने बुधने का जब तक ये तीन धारणाएं गहरी न उतर जाना तब तक लौटना मत

ये तीन धारणाएं गहरी हो जाती तो ध्यान बड़ा सुगम हो जाता बुद्ध ने ध्यान की बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था की थी ये सूत्र संदर्भ का पूर्वार्थ था अब उत्तरार्थ भगवान से नवदृष्टि ले उत्साह से भरे विभिक्षु पुनः अरण्य में गए उनमें से सिर्फ एक जेतवन में ही रह गया

499 गए इस बार पहले 500 गए थे एक रुक गया वह आलसी था और आस्थाहीन भी उसे भरोसा नहीं था कि ध्यान जैसी कोई स्थिति भी होती वो तो सोचता था ये बुद्ध भी न मालूम कहां की बातें करते कैसा ध्यान आलस्य की भी अपनी व्यवस्था है तर्क की

आलस भी अपनी रक्षा करता है आलसी यह ना कहेगा कि होगा ध्यान होता होगा मैं आलसी हूं आलसी कहेगा ध्यान होता ही नहीं मैं तो तैयार हूं करने को लेकिन ध्यान इत्यादि सब बातचीत है ये कुछ होता नहीं आलसी यह ना कहेगा कि मैं आलसी हूं इसलिए परमात्मा को नहीं खोज पाता आलसी कहेगा परमात्मा है कहां होता तो हम कभी क्या खोज लेते है ही नहीं तो खोजे क्या और चादर तान के सो रहता

आलस्य अपनी रक्षा में बड़ा कुशल है बड़े तर्क खोजता है बजाय इसके कि हम ये कहें कि मेरी सामर्थ नहीं सत्य को जानने की हम कहते हैं सत्य है ही नहीं बजाय इसके कि हम कहें कि मैं जीवन में अमृत को नहीं जान पाया हम कहते हैं अमृत होता ही नहीं फ्रेडरिक निश ने कहा ईश्वर मर गया है।, है ही नहीं नास्तिक

अक्सर आलस्य के कारण नास्तिक होता है आस्तिकता उपद्रव मालूम होती है। आस्तिकता का मतलब यू हुआ ईश्वर को स्वीकार किया तब तो एक चुनौती आ गई ईश्वर को माना कि है तब तो खोजना पड़ेगा न मालूम खोज कितना समय ले कितना कंट काकीर्ण हो मार्ग कितने पहाड़ी चढ़ाव हो पता नहीं कितना श्रम करना पड़े

ईश्वर को स्वीकार करने में ही तुम्हारे आलस्य की मौत होने लगती बजाय आलस्य को मारने के यही उचित है कि कह दो ईश्वर मर गया ईश्वर को मारना ज्यादा आसान आलस्य को मारना ज्यादा कठिन अपने को मारना ज्यादा कठिन ईश्वर को मार देना सुगम सी बात है कह दिया बात खत्म हो गई दुनिया में जो लोग नास्तिक हैं उनमें से अधिक लोग

नास्तिक नहीं है मात्र आलसी है। इसका मतलब तुम यह मत समझना कि तुम नास्तिक नहीं हो आस्तिक हो तो तुम आलसी नहीं हो आलस बड़ा अद्भुत है यह नास्तिकता में भी शरण खोज लेता आस्तिकता में भी आस्तिक कहता है हां जी ईश्वर है अब और क्या खोजना हम तो स्वीकार ही करते हम तो मानते ही हैं कि उसी ने बनाया सब उसी का खेल है वही खिलवा रहा जब तक खिलवाएगा खेलेंगे

और आदमी के किए क्या होता जब उसकी मर्जी होगी उसका प्रसाद बरसेगा तो सब हो जाएगा वो ना बुलाया तब तक कहीं कोई जाता अपनी खोज से क्या होगा उसकी कृपा होगी तब सब होगा ये भी आलस्य है नास्तिक ईश्वर नहीं है ऐसा कह के अपनी आलस्य को बचा लेता आस्तिक ईश्वर है बिना खोजे बिना सोचे

बिना चुनौती स्वीकार किए स्वीकार कर लेता इस स्वीकार में भी आलस्य है वो कहता है जी मंदिरों में है मस्जिदों में और कभी कभी जाके पूजा भी कराते हैं धर्म उत्सव आता है तो प्रार्थना भी कर लेते हम तो मानते हैं आस्तिक है मगर ना आस्तिक खोजता ना नास्तिक खोजता दोनों बेईमान है धार्मिक आदमी और ही तरह का होता धार्मिक आदमी कहता है मैं खोजूंगा

मैं यात्रा पर निकलूंगा कितने ही दूर हो सत्य लेकिन जाऊंगा क्योंकि इस जीवन को व्यर्थ चीजों में गंवाने में क्या आसार है इसे मैं सत्य की खोज पर समर्पित करूंगा समर्पित जीवन होता है धार्मिक का खोज का जीवन होता है धार्मिक का अन्वेषण का अभियान होता है उसके जीवन में कितने ही उतुंग पर्वतों पर बैठा हो सत्य जाऊंगा मिट जाऊ मार्ग में भला

लेकिन यहां बैठे बैठे कोई प्रयोजन नहीं वो जो एक भिक्षु था वो रुक गया आलसी था आस्थाहीन भी था लेकिन उसने अपने मन में सोचा ध्यान जैसी कोई स्थिति होती नहीं ये बुद्ध पुरुष भी इन्हें मालूम कहां की बातें करते प्रत्येक रोग अपनी रक्षा करता है सावधान हर रोग अपनी रक्षा करता है हर रोग तरकी जुटाता है कि तुम कहीं औषधि ना खोज लो

अरण में गए भिक्षु उद्योग करते हुए शीघ्र ही ध्यान के अनुभव से मंडित होकर भगवान के चरणों में उपस्थित हुए उनके व्यक्तित्व और हो गए थे उनकी मुख आकृतियां और हो गई थी एक सौंदर्य और एक ज्योति उन्हें घेरी हुई थी अंधा भी देख ले बहरा भी सुन ले

जो नहीं समझता वो भी पहचान ले ऐसी उनकी दशा थी ध्यान मंडित हो वे वापिस लौटे वे चार सौ निन्यानबे भिक्षु एक नए ज्योतिर प्रवाह की तरह वापस लौटे उनकी सुगंध बदल गई थी उनके मुखोटे गिर गए थे उनके झूठ गिर गए थे उनके विचार विसर्जित हुए थे वे शांत हुए थे शून्य का उन्हें स्वाद लगा था शून्य की तरंग उठी थी

वे नए होकर आए थे उनका पुनर्जन्म हुआ था उनकी चाल और थी ढाल और थी उनकी सारी शैली बदल गई थी जिन उन्हें पहले जाना था वो शायद पहचान भी ना पाते कि ये वही व्यक्ति है सिर्फ रंग रूप वही रह गया था उतना ही फर्क हो गया था जैसे कि बुझे दिए में और जले दिए में होता बुझा दिया मिट्टी का दिया तेल भरा हो

बाती भी अटकी हो मगर बुझा है जला दिया वही का वही है एक अर्थ में मिट्टी वही है तेल वही है बाती वही है लेकिन एक अभिनव घटना घट गट गई कि ज्योति उतर आई है ये आत्मवान होकर लौटे थे ध्यान का दिया जलता है तो मनुष्य के जीवन में जो क्रांति घटती है वैसी और कोई क्रांति नहीं

उन्होंने आकर आज जैसी भगवान की वंदना की वैसी कभी ना की थी वैसी कभी करते भी कैसे आज पहली बार भगवान के चरणों में झुके आज झुकने के लिए कुछ कारण था अब तक तो जो था औपचारिक रहा होगा झुकना चाहिए झुकते थे आज झुकना चाहिए की बात ही ना थी

आज तो चाहते भी कि ना झुके तो भी रुक ना सकते थे क्रांति घटी थी स्वाद लगा था अनुभव हुआ था आज दिखाई पड़ा था बुद्ध का वास्तविक रूप उन्हें दिखाई ही तब पड़ता है जब कुछ ज्योति तुम्हारे भीतर भी आ जाए कुछ तुम कृष्ण में हो जाओ तो कृष्ण समझ में आते कुछ तुम बुद्ध में हो जाओ तो बुद्ध समझ में आते

बुद्ध जैसे जब तक न हो जाओ कुछ तब तक कैसे बुद्ध को पहचानो ध्यान ने उन्हें भी भगवत्ता की थोड़ी सी झलक दे दी थी आज भगवान को पहचान सकते थे अब तक तो मान्यता थी लोग कहते थे भगवान है तो वो भी कहते थे भगवान है। मगर भीतर तो कहीं संदेह रहा ही होगा संदेह इतनी आसानी से जाता भी कहा भीतर तो कहीं ना कहीं छिपी तल पर कोई कहता ही रहा होगा कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है

खते तो जैसे और आदमी वैसे ही फिर कौन जाने है? फिर क्या इनके भीतर हुआ है हम कैसे पहचाने जब अपनी ज्योति भी जल जाती तब पहचान आती तब भाषा हमारे हाथ में होती ये बुद्ध की भाषा सीखकर लौटे थे ध्यान सीख कर लौटे थे, थे उन्होंने आकर आज जैसी भगवान की वंदना की जैसे नाचे होंगे

जिससे आल्हादित उत्सव मनाया होगा आज जाने होंगे इस आदमी की करुणा कितनी प्रगाढ़ है। आज जाने होंगे कि ये अगर न होता तो हम कभी जागते ही ना जन्मों जन्मों तक ना जागते जागना हो ही नहीं सकता था इस आदमी ने हमें जगा दिया अगर ये ना होता तो हम सोए ही रहते सोए ही रहते कोई आशा न थी और यह आदमी रोज रोज चिल्लाता रहा सुबह सांझ दोपहर ध्यान ध्यान ध्यान

हमने कभी सुना नहीं और भी कितने हैं करोड़ों जिन्होंने नहीं सुना आज उनको लगा होगा हम कितने धन्य भाग और दूसरे कितने अभागे आज तुलना का उपाय था आज तराजू हाथ में थी आज बात तोड़ी जा सकती थी ऐसी वंदना उन्होंने कभी ना की थी आह्लाद अनुग्रह उत्सव से भरे उनके हृदय गदगद थे आज बहे जाते थे अनुग्रह के भाव

रखा होगा सिर बुद्ध के चरणों पर बहे होंगे आंसू आनंद के कहने को तो कुछ भी ना था शब्द तो छोटे हैं मौन निवेदन किया होगा यह वंदना औपचारिक न थी आज पहली दफा वे शिष्य हुए और आज पहली दफा बुद्ध गुरु हुए आज पहली दफा गुरु शिष्य का संबंध बना सेतु बना आज तार जुड़े

आज हृदय से हृदय एक हुआ वस्तुतः पहली बार ही उन्होंने भगवान को जाना और पहचाना था अपने भीतर का भगवान न पहचान में आए तो अपने से बाहर का भगवान कैसे पहचान में आ सकता है भगवान ने उनसे बड़े ही मधुर वचनों में कुशल छेम पूछा यह स्वाभाविक ही था वे अपना संकल्प पूरा करके लौटे थे

उनकी साधना ने एक महत्वपूर्ण मंजिल पूरी कर ली थी जीवन की सबसे बड़ी संपदा का अनुभव शुरू हुआ था उनके बीज अंकुरित हुए थे कठिन को उन्होंने श्रम से सरल कर लिया था असंभव को संभव बनाया था निश्चय ही ध्यान से असंभव कुछ भी नहीं ध्यान से ज्यादा असंभव कुछ भी नहीं और जिस दिन ध्यान संभव हो जाता उस दिन सब संभव हो गया

तुम सब कमा लो तुम सब इकट्ठा कर लो तुम सारे पृथ्वी के मालिक हो जाओ तुम दरिद्र हो दरिद्र ही मरोगे तुम ध्यान कमा लो और सब छूट जाए कोई चिंता नहीं तुम समृद्ध हो गए तुम सम्राष्ट्र हो गए तुम और तुम्हारे पास संपदा ऐसी आई जिसे मौत भी न छीन सकेगी भगवान ने बड़े ही मधुर वचनों में उनसे कुशल छेम पूछा उन्होंने भगवान की सुनी थी

वे भगवान की सुनकर तीर की तरह ध्यान के लक्ष्य की तरफ गए थे और लक्ष्य वेध कर लौटे थे स्वभाव था गुरु हर शिष्य की उपलब्धि में आनंदित होता उतना ही आनंद गुरु को फिर मिलता है जितना स्वयं के बोध में मिला था हर बार जब गुरु का एक शिष्य बोध को उपलब्ध होता है तो फिर फिर जैसे उसका बोध वापस लौटता

जैसे मां बेटे को देख के प्रसन्न होती है कि बेटा सफल हुआ जैसे बाप बेटे को देख के प्रसन्न होता है कि बेटा बड़ा हुआ है ये तो छोटी तुलनाएं छोटी उपमाएं है गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो बेटा बाप मां बेटे से बहुत बड़ा है अनंत गुना बड़ा है गुणात्मक रूप से भिन्न है मात्रात्मक भेद ही नहीं है

जब देखा होगा अपने इन पुत्रों को ज्योतिर्मे दिए की तरह आते जो ज्योतियों का एक जुलूस जैसे आया हो देखा होगा खिले इनके फूलों को तो बुद्ध आनंदित हों ये स्वाभाविक है परम आनंदित हो यह स्वाभाविक है एक विजय यात्रा पूरी करके ये शिष्य वापस लौटे थे लेकिन वह एक भिक्षु

जो जेतवन में ही रह गया था यह सब देखकर जल भुन गया उसे बड़ी ईर्षा की लपटें पैदा हुईं। उसमें ईर्षा और प्रतिस्पर्धा भयंकर रूप से फुफकार मानने लगी उसने सोचा अरे सास्ता इनके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते और मेरी तरफ देखते भी नहीं

और इनसे बड़ी मिठास से कुशल छेम पूछ रहे और मुझसे कभी बोलते भी नहीं जान पड़ता है कि ये ध्यान पा गए लेकिन कोई बात नहीं मैं आज ही ध्यान पाकर भगवान से बातचीत करूंगा ईर्षा जलन प्रतिस्पर्धा

अहंकार के कारण वह ध्यान पाना चाहता था ईर्षा के कारण वह ध्यान पाना चाहता था स्पर्धा के कारण वह ध्यान पाना चाहता था और ध्यान के मार्ग में इनसे बड़ी बाधाएं नहीं और वह चाहता था आज का आज हो जाए वह चाहता था कल सुबह मैं भी ऐसा ही आऊं ज्योतिर में और भगवान मुझसे भी ऐसी ही कुशल छेम पूछे मगर यह कारण ही गलत थे

एक क्षण में भी कभी ध्यान हो सकता है लेकिन कारण ही गलत थे तब तो जन्मों में भी नहीं हो सकता इन कारणों के आधार पर तो यह भिक्षु अनंत जन्मों तक भी चेष्टा करे तो भी इसका दिया जलेगा नहीं इसका फूल खिलेगा नहीं वह रात भर ध्यान की कोशिश करता रहा कभी बैठकर ध्यान किया कभी खड़े होकर ध्यान किया बैठकर भी नहीं लगा खड़े होकर भी नहीं लगा नींद भी आने लगी

क्रोध भी आने लगा ईर्षा और और घना धुआं उठाने लगी कभी चलकर ध्यान किया कि कहीं नींद ना आ जाए सुबह के पहले ध्यान कर ही लेना था जैसे जैसे रात बीतने लगी नींद जोर पड़ने लगी वैसे वैसे और पगलाने लगा वो भिक्षु वो बिहार में चलता हुआ चारों तरफ रात के अंधेरे में

बुद्ध दो तरह के ध्यान कहे एक बैठकर और एक चलकर चलने वाले ध्यान का नाम है संक्रमण तो बैठ के करे तो नींद लग जाए तो वो चल चल के ध्यान करने लगा। लगा। चलते चलते भी नींद के झपके आने लगे और सुबह के पहले पूरा कर लेना है रात भर का जागरण और जलन की ऐसी दशा और अहंकार का ऐसा आहत भाव और अहंकार की ऐसी

बल चेष्टा की कल सुबह सिद्धि कर देना कि न केवल मेरा दिया जल गया बल्कि और दूसरों से ज्यादा प्रज्वलित है बड़ी मेरे दिए की लौ है सुबह होने के पहले ही वो करीब करीब पागल सी अवस्था में हो गया एक पत्थर पर गिर पड़ा जिससे उसके पैर की एक हड्डी टूट गई उसकी चीख सुनकर सारे भिक्षु जाग गए भगवान भी जाग गए उस भिक्षु पर उन्हें बड़ी दया आई उन्होंने उससे कहा भिक्षु

यह तो ध्यान होने का मार्ग नहीं और गलत कारणों से कोई कभी ध्यान को उपलब्ध होता भी नहीं जाग होश में आ ध्यान हो सकता है लेकिन बीज को ठीक भूमि चाहिए पत्थरों पर रख देगा बीज को तो ध्यान नहीं होगा ऐसी जगह बीज को फेंक देगा जहां जल अनुपलब्ध हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा

अहंकार पर ध्यान को अंकुरित करना चाह रहा है पत्थर पर शायद कभी बीज अंकुरित हो जाए लेकिन अहंकार के पत्थर पर ध्यान कभी अंकुरित नहीं होता ध्यान की तो मौलिक शर्त है निर्हंकार भाव अन भाव अनात्म भाव और ईर्षा के कारण तू ध्यान करना चाहता तुझे ध्यान से कोई प्रयोजन ही नहीं है दूसरों को ध्यान हो गया मुझसे पहले यह तेरी अड़चन

जब तक दूसरों पर नजर है तब तक तो कोई अकेला भी नहीं हो सकता ध्यान की तो है जब दूसरे को हमने बिल्कुल विदा कर दिया भूल ही गए दूसरे से कुछ लेना देना नहीं ध्यान तो ऐसी दशा है जब इस संसार में किसी से कुछ लेना देना नहीं ना किसी के आगे होना न किसी के पीछे होना

जब तुम इस संसार में किसी से अपनी तुलना ही नहीं करते हो तभी ध्यान घट सकता है तो ख्याल रखना ध्यान की यात्रा में भी प्रतिस्पर्धा पकड़ लेती जैसे धन की यात्रा में पकड़ती किसी ने बड़ा मकान बना लिया तो तुम जले कि मैं भी बड़ा मकान बनाऊ चाहे तुम्हें जरूरत हो चाहे ना हो किसी ने शादी में लाख रुपया खर्च किया तो तुम पागल हो गए कि दो लाख खर्च करने ही पड़ेंगे अपने बेटे की शादी में इज्जत का सवाल है चाहे दीवाला निकल जाए

लेकिन ये दो लाख तो करने ही पड़ेंगे मैंने सुने हैं मुल्ला न की पत्नी कार से उतरी और बेहोश होकर गिर पड़ी मुल्ला भागा हुआ आया पंखा किया पानी छिड़का होश आया तो पूछा बात क्या है तो उसने कहा इतनी गर्मी तो मुल्ला ने कार की तरफ देखा और कहा कि भागवान तो खिड़की के कांच क्यों नहीं खोले उसने कहा कैसे खोलती

क्या मोहल्ले भर में बदनामी करवानी है कि अपने पास गाड़ी है जो एयर कंडीशन नहीं तो कांच की खिड़कियां बंद रखे चाहे प्राण निकल जाए मगर मोहल्ले में यह बदनामी तो नहीं होनी चाहिए कि एयर कंडीशन गाड़ी नहीं है मुल्ला के पास ऐसे ही हम जी रहे हैं ऐसे हम संसार में जीते यह संसार में तो ठीक ही है

लेकिन ऐसे ही तो हम ध्यान में भी जीने लगते ऐसे ही हम संन्यास में भी जीने लगते वहां भी प्रतिस्पर्धा की कोई मुझसे आगे निकल जाए कि कौन पीछे है कौन आगे है बड़ी चिंता लगी रहती तो फिर ध्यान कभी फलित ना होगा तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही उठान कालम ही अनुठानो युवा बलि आलस्यम उपेतो समकल्प मनो

कुसिपनागमसो तो योगा वे जायती भूरी आयोगा भूरी एतम संख्यपथम जत्वा भवाय विभवाय चा तथान्य भूरीपबती वन छिंदथ मुखम वन तो जायती भय छेतवा वनंच वनथंच निब्नाहोथिखवो

जो उद्योग करने के समय उद्योग न करने वाला है जो युवा और बलि होकर भी आलस्य से युक्त होता है जो संकल्प रहित है और दीर्घ सूत्री है वह आलसी पुरुष प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं करता है जब समय हो उद्योग करने का तो उद्योग करना चाहिए ठीक समय था जब ये 500 भिक्षु जा रहे थे अरण्य को तू भी गया होता

तब इनकी इतनी बड़ी तरंग थी उस तरंग में शायद तू भी तिर गया होता तब एक मौसम आया था ध्यान का वो सारा जंगल ध्यान से बढ़ गया होगा जैसे वसंत आता है और फूल खिल जाते हैं ऐसे ये 500 सौ भिक्षु ध्यान कर रहे थे इनके ध्यान की तरंगें पैदा हो रही थी तब तो तू गया नहीं पागल जब समय था ऋतु आई थी

जब वसंत आया था ऐसा मुश्किल से होता है जब 500 लोग एक साथ ध्यान करने किसी जंगल में प्रविष्ट हुए हो हु, उस जंगल की पूरी हवा बदल जाती उस जंगल की तरंगें बदल जाती उस तरंग में तो कभी कभी यह भी हो जाता है कि पशु पक्षी भी ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं कभी कभी पौधे भी ध्यान को उपलब्ध हो जाते अनहोनी घट सकती थी असंभव संभव हो सकता था इतना बड़ा प्रवाह था

तब तो तू गया नहीं जब उद्योग करना था तब उद्योग ना किया युवा है तू बलि है तू और आलस्य युक्त है और आलस्य के लिए तर्क खोजता है तब तो तूने ये जरूर कुछ होगा मैं भी जाऊं एक प्रयोग तो करके देखूं, और बुद्ध कहते हैं तो झूठ तो ना कहते होंगे और तुम ध्यान करो या ना करो इससे बुद्ध को क्या मिलता है कहते हैं तो कुछ बात होगी सार की

और रोज रोज कहते हैं सुबह शाम कहते हैं वही वही कहते हैं तो जरूर कुछ बात होगी तूने मुझे तो देखा होता मेरी तरफ तो देखा होता वो भी तूने ना किया तूने सोचा ध्यान इत्यादि होता कहां ये चार सौ निन्यानवे लोग जाते थे इनकी भी बुद्धि पर तूने जरा भरोसा ना किया तूने अपने आलस्य पर भरोसा किया आलसी पुरुष ध्यान को उपलब्ध नहीं होता

श्रम की क्षमता चाहिए संकल्प और आयोग से प्रज्ञा का छह होता है उत्थान और पतन के इन दो भिन्न मार्गों को जानकर जिस तरह प्रज्ञा बढ़े उस तरफ अपने को लगाना चाहिए योग का अर्थ होता है तुम्हारी सारी शक्तियां युक्त हो जाए संयुक्त हो जाए एक हो जाए आलसी की सारी शक्तियां बिखरी होती आलसी का एक हिस्सा एक तरफ जाता दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ जाता

आलस्य के त्याग के साथ ही व्यक्ति की शक्तियां इकट्ठी एक होती एकजुट होती केंद्रित होती एकाग्र होती भूरी अयोगा भूरी और योग से ही कुछ पाया जाता है प्रज्ञा जगती है अयोग से खो जाती अयोगी बुद्धिहीन हो जाता है बुद्धिमत्ता तो जगती तभी जब तुम्हारा सारा जीवन इकट्ठा एकजुट एक चीज एक एक पर

हो जाता है। जब तुम्हारे भीतर एक संकल्प का उदय होता है और सारी वासनाएं और सारी इच्छाएं उसी एक संकल्प के चरणों में समर्पित हो जाती तब योग पैदा होता है योग से उत्पन्न अयोग से प्रज्ञा का क्षय होता है और ये दो ही मार्ग हैं बुद्ध ने कहा ठीक से जानकर जिस पर प्रज्ञा बढ़े उस मार्ग पर जाना चाहिए और अंतिम सूत्र उन्होंने कहा भिक्षुओं वन को काटो

वृक्ष को नहीं वन से भय उत्पन्न होता है वन और झाड़ी को काट के निर्वन हो जाओ बड़ा अजीब सूत्र है ये समझना है बुद्ध ने कहा वन को काटो वृक्ष को नहीं अक्सर हम वृक्षों को काटते मेरे पास कोई आता वो कहता मुझे क्रोध बहुत आता है मैं क्रोध से कैसे मुक्त हो जाऊं

कोई आता है वो कहता है मैं बहुत लोभी हूं लोभ से कैसे मुक्त हो जाऊ कोई आता है वो कहता है मोह बहुत सताता मुझे मोह से कैसे मुक्त हो जाऊं कोई आता है वो कहता है काम वासना बहुत पकड़ती इससे कैसे छुटकारा हो ये एक एक वृक्ष को काटने में लगे क्रोध को काट भी लोगे तो कुछ कटेगा नहीं क्योंकि क्रोध जब कट जाएगा तब तो तुम पाओगे की जो ऊर्जा क्रोध में जाती थी वो लोभ में जाने लगी

लोभ को किसी तरह संभाल लोगे तो पाओगे कि जो लोभ में जाती थी ऊर्जा वो काम में जाने लगी मूल तो वहीं के वहीं है यह पूरा जंगल काटना चाहिए इसमें एक वृक्ष के काटने से कुछ भी ना होगा जंगल को काटने का उपाय ध्यान है लेकिन लोग एक एक वृक्ष से उलझते कोई कहता क्रोध से छुटकारा हो जाए तो बस सब ठीक कोई कहता काम से छुटकारा हो जाए तो सब ठीक ये अलग अलग वृक्ष

ये सारे वृक्ष एक चीज से ही जुड़े और वो एक चीज है गैर ध्यान की अवस्था आयोग की अवस्था योग को उपलब्ध व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति पूरे जंगल को काट डालता है इकट्ठा काट डालता है भिक्षुओ वन को काटो वृक्ष को नहीं एक एक बीमारी से मत उलझो सारी बीमारियों का जो मूल है उससे इकट्ठी टक्कर ले लो नहीं तो तुम बीमारियां बदलते रहोगे

कभी स्वस्थ ना हो सकोगे जो सारी बीमारियों के भीतर मूल कारण है वो है गैर ध्यान की अवस्था बेहोशी की अवस्था नींद की अवस्था प्रमाद की अवस्था मूर्छा उस मूर्छा को काट डालो पूरा जंगल कट जाएगा क्रोध नहीं कटेगा मोह भी कट जाएगा लोभ भी नहीं कटेगा काम भी कट जाएगा सब कट जाएंगे तुम पूरे जंगल को जला डालो भिक्षुओ वन को काटो वृक्ष को नहीं वन से भय उत्पन्न होता है

वन और झाड़ी को काटके निर्वन हो जाओ तुम्हारे भीतर जिस दिन ध्यान आ गया सब गए काम लो, मद मत सर सब विचार गए सारे जंगल का जंगल चला गया निर्वन हो गए ऐसे हो गए जैसे खाली आकाश जब बदलियां विदा हो जाती निर्विचार चैतन्य और निर्विचार चैतन्य ही ध्यान है आज इतना है